कूदम जहे विप जेयमाननम सोजनम जनम कमीय तम नापच मनम अचनम नानुपत दुख यो वे उपति कोधम रथम भधरे तमह सारथि ब्रूमी रश्मि इतरो जन अमसाधु साठुन जिने जीने कदरियम दानेन सच्चे अलिकवादि सच्चम भणेन क्छेय दक्षापस्ंबी याचितौते ठाणे गच्छे गे देश सदा जागर जागरमा अहोरता नुशिखनमुत्ता अथम गसवा पौराणमेत मतुलातनिव निंदी तुणि मसीनमती बहुभाणिन मीत निंदी न थी लोके तो। एक बार भगवान कपिलवस्तु गए उनके शिष्यों में एक स्थिविर अनुरुद्ध की बहन रोहिणी वहां रहती थी उसके परिवार के सभी लोग स्थिर अनुरुद्ध को मिलने आए लेकिन रोहिणी नहीं आई अनुरु चिंतित हुए उन्होंने अपनी बहन को बुलवाया वह आई भी तुम ढककर आई स्थिर अनुरुद्ध तो बड़े चिंतित हुए उन्होंने उससे पूछा कि पहले तो तू आई नहीं अब आई भी है तो मुंह ढककर आई है इसका कारण क्या है रोहिणी ने कहा मेरा चेहरा अनायास विकृत हो गया है सारे चेहरे पर फपोले हो गए हैं मैं रोग से पीड़ित हूं इसलिए पहले आई नहीं लज्जा आपने बुलाया तो आई हूं लेकिन मुंह ढककर आई हूं ये मुंह दिखाने योग्य नहीं रहा स्थिविर अनिरुद्ध ने उससे कहा छोड़ इसकी फिक्र भगवान का आगमन हुआ है उनके दस हजार भिक्षु गांव में है उनके ठहरने के लिए एक विशाल भवन बनवाना है उस भवन को बनाने में लग गया। रोहिणी के पास इतने रुपए थे भी नहीं लेकिन उसने अपने सारे जवाहरात अपने सब गहने बेच दिए और भिक्षुओं के निवास के लिए भवन बनवाने में लग गई भवन बनाने का काम ऐसा था कि भूल ही गई अपने रोग को और आश्चर्य की घटना घटी निवास बनवाते बनवाते ही निन्यानबे प्रतिशत रोग अनायास ठीक हो गया लेकिन वह अभी भी भगवान के दर्शन को नहीं आई थी तब भगवान ने उसे बुलवाया और पूछा क्यों नहीं आई उसने कहा बनते मेरे शरीर में छवि रोग उत्पन्न हो गया था उसी से लज्जित होकर नहीं आई अब स्थिविर अनुरुद्ध की दवा से निन्यानवे प्रतिशत तो ठीक हो गया है लेकिन एक प्रतिशत अभी भी बाकी है ये कुरूप चेहरा आपको कैसे दिखाऊं इसलिए बचती थी आपने बुलाया तो आई हूं क्षमा करे भगवान ने पुनः पूछा जानती हो यह किस कारण हुआ नहीं भनते वह बोली भगवान ने कहा रोहिणी तेरे क्रोध के कारण यह अत्यंत क्रोध का फल है और इसीलिए देख कि करुणा से अपने आप दूर हो चला है और क्रोध तो अहंकार का परिणाम है तुझे अपने रूप का बड़ा अभिमान था उस अहंकार पर पड़ी चोट के कारण ही क्रोध होता था भिक्षुओं के लिए भवन बनाने में तू भूल गई अपने को तेरा अहम भाव विस्मृत हो गया तू ऐसी संलग्न हो गई इस करुणा के कृत्य में कि अहंकार को खड़े होने की बचने की जगह ना रही इसलिए देख रोग अपने आप दूर हो चला है लेकिन पूरा दूर नहीं हुआ क्योंकि अहंकार तेरा छूटा तो लेकिन बोधपूर्वक नहीं छूटा है इसलिए एक प्रतिशत रोग बचा है करुणा तो तूने की लेकिन करुणा जानबूझकर नहीं की है मूर्छा में की है भाई ने कहा है इसलिए की है तेरे भीतर से सहज स्फूर्त नहीं है इसलिए एक प्रतिशत बच रहा है जाग जो अभी तू करुणा कर रही है होश से कर और जो अहंकार अभी तूने ऐसा काम में भूल के बुला दिया है उसे जान के ही त्याग दे और कहते हैं इस बात को सुनते सुनते ही रोहनी का सारा रोग चला गया तब भगवान ने ये गाथाएं कही आज की पहली चार गाथाएं रोहनी को कही गई थी पहले तो इस कहानी को ठीक से समझ लें यह अपूर्व है इसमें पड़ा हुआ मनोविज्ञान गहरा है मनुष्यविद जो अब खोज पा रहे हैं वे सारे सूत्र इसमें मौजूद है पहली बात आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य का मन उसकी बीमारियों का नब्बे प्रतिशत कारण है नब्बे प्रतिशत बीमारियों के आधार में मन है इसलिए इलाज से बीमारियां बदल जाती हैं, ठीक नहीं होती एक बीमारी हुई इलाज कर लिया दवाओं ने उस बीमारी को रोक दिया दूसरी तरफ से बीमारी बहने लगी क्योंकि मन तो वही है मन तो बदला नहीं मन की तो कोई चिकित्सा हुई नहीं समझो ये रोहिणी किसी डॉक्टर के हाथ में पड़ गई होती ये तो भला हुआ कि बुद्ध जैसे डॉक्टर के हाथ में पड़ गई ये किसी डॉक्टर के हाथ में पड़ती तो डॉक्टर क्या करता इसकी चमड़ी का इलाज करता चमड़ी में रोग था नहीं चमड़ी में केवल परिणाम था रोग मन में था मन का रोग चमड़ी पे फपोले होकर निकल रहा था तो कोई चिकित्सक इसके चेहरे के फपोले ठीक कर देता यह भी हो सकता था प्लास्टिक सर्जरी कर देता इसके सारे चेहरे की चमड़ी बदल देता तो यह रोग कहीं और से प्रकट होता हाथों में छाजन हो जाती कि पैरों में लकवा लग जाता कि आंखें अंधी हो जाती कि कान बहरे हो जाते यह रोग किसी और दरवाजे को खोज लेता रोग तो मिटता नहीं तो दरवाजा तो खोजता है। असल में जिसको हम रोग कहते हैं वो रोग नहीं है रोग का लक्षण साधारण चिकित्सक लक्षण से लड़ता है महाचिकित्सक रोग के मूल से लड़ता है आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि जब तक आदमी का मन न बदला जाए तब तक किसी बीमारी से वस्तुता छुटकारा नहीं होता इसलिए तुमने भी देखा होगा एक दफे बीमारी के चक्कर में पड़ जाओ तो निकलने का रास्ता नहीं दिखता किसी तरह एक बीमारी से निकल नहीं पाते कि दूसरी घर कर लेती है कि दूसरे से निकल नहीं पाते कि तीसरा घर कर लेती है ऐसा लगता है एक कतार है बीमारियों की तुम एक से निपटे कि दूसरी बीमारी पकड़ती है जब तक ठीक थे ठीक थे इसलिए लोग कहते हैं बीमारी अकेली नहीं आती कहावतें कहती है बीमारी अकेली नहीं आती संगसाथ में और बीमारियां लाती दुख अकेला नहीं आता थ में भीड़ लाता है इसका कारण इसका कारण न तो दुख है न बीमारी है इसका कारण यह है कि मूल को हम छूते नहीं समझो कि एक वृक्ष की जड़ों में रोग लग गया है और पत्ते विकृत होकर आने लगे पूरे खिलते नहीं पूरे खुलते नहीं हरियाली खो गई है तुम पत्ते काटते रहो या पत्तों पर मलहम लगाते रहो या पत्तों पर जल का छिड़काव करते रहो गुलाब जल का छिड़काव करो तो भी कुछ बहुत होगा नहीं जड़ जब तक आमूल स्वस्थ ना हो तब तक कुछ भी ना होगा मनुष्य की जड़ उसके मन में है मनुष्य शब्द ही मन से बना है मनुष्य यानी जो मन में रूपा है मन में गड़ा है उर्दू का शब्द है आदमी वो उतना महत्वपूर्ण नहीं उसमें बहुत गहरा अर्थ नहीं है उसमें जो अर्थ भी है वो छिछला है आदम का अर्थ होता है मिट्टी जो मिट्टी से बना है उसको कहते आदमी क्योंकि भगवान ने पहले आदमी को मिट्टी से बनाया और फिर उसमें श्वास फूक दी इसलिए उसका नाम आदम फिर आदम के जो बच्चे हुए उनका नाम आदमी आदमी मिट्टी से बना है मतलब आदमी दे है हमारी पकड़ इससे गहरी हम कहते मनुष्य अंग्रेजी का मैन भी संस्कृत के मन का ही रूपांतर है वो भी महत्वपूर्ण है हम कहते मनुष्य हम कहते मिट्टी नहीं है आदमी आदमी है मन आदमी है विचार आदमी है उसका मनोविज्ञान जैसे ईसाइत इस्लाम और यहूदी आदम को पहला आदमी मानते हैं हम नहीं मानते क्योंकि आदम होना तो आदमी का ऊपरी वेश है वो असली बात नहीं असली बात तो भीतर छिपा हुआ सूक्ष्म रूप है मनुष्य का अर्थ ही होता जिसकी जड़ें मन में गढ़ी लेकिन आधुनिक खोजें इस सत्य के करीब आ रही हैं। आधुनिक खोजें यह बात स्वीकार करने लगी कि आदमी शरीर पर समाप्त नहीं ना तो शरीर पर शुरू होता ना शरीर पर समाप्त होता शरीर तो घर है जिसमें कोई बसा है फिर हम यह भी नहीं कहते कि आदमी मन पर समाप्त हो जाता हम कहते मन में गड़ा है, है तो मन से भी पार इसलिए आदमी है तो आत्मा अब इन तीन शब्दों को ठीक से लेना आत्मा मन देह मन दोनों के बीच में मन को तुम शरीर से जोड़ दो तो संसारी हो जाते हो और मन को तुम आत्मा से जोड़ दो तो सन्यासी हो जाते हो मन के जोड़ का सारा खेल है आत्मा भी तुम्हारे भीतर है शरीर भी तुम्हारे पास है बीच में डोलता हुआ मन है इसलिए मन सदा डोलता है डमा डोल रहता है मध्य में लहरन लेता रहता है अगर तुम्हारा मन शरीर की छाया होके चलने लगे तो तुम संसारी अगर तुम्हारा मन आत्मा की छाया होके चलने लगे तुम सन्यासी। कुछ और फर्क नहीं है मन अगर अपने से नीचे की बात मानने लगे तो संसारी मन अगर अपने ऊपर देखने लगे तो संन्यासी संन्यास की धारणा इस देश में पैदा हुई क्योंकि हमें यह बात समझ में आ गई कि मन दो ढंग से काम कर सकता है मन तथस्थ है मन की अपनी कोई धारणा नहीं है मन ये नहीं कहता ऐसा करो तुम पर निर्भर है तुम चाहो तो मन को शरीर के पीछे लगा दो तो वो शरीर की गुलामी करता रहेगा मन तो बड़ा अद्भुत गुलाम है उस जैसा आज्ञाकारी कोई भी नहीं तुम उसे आत्मा की सेवा में लगा दो तो वो आत्मा की सेवा में लग जाए तुम उसे लोभ में लगा तो वो लोभ बन जाएगा तुम उसे करुणा में लगा तो वो करुणा बन जाएगा सारे धर्म की कला इतनी ही है कि हम मन को नीचे जाने से हटाकर ऊपर जाने में कैसे लगाते हैं और ख्याल रखना जो सीढ़ियां नीचे ले जाती हैं वही सीढ़ियां ऊपर ले जाती सीढ़ियां तो वही हैं ऐसा भी हो सकता है कि दो आदमी बिल्कुल एक जैसे हो एक जगह हो और फिर भी एक सन्यासी हो और एक संसारी हो ऐसा समझो कि किसी मकान की सीढ़ियां तुम चढ़ रहे हो एक आदमी ऊपर से नीचे उतर रहा है तुम ऊपर चढ़ रहे हो तीस सीढ़ियां पंद्रहवी सीढ़ी पर तुम दोनों का मिलना हो गया तुम ऊपर की तरफ जा रहे हो कोई नीचे की तरफ आ रहा है पंद्रहवीं सीढ़ी पर तुम खड़े हो दोनों एक ही जगह खड़े हो लेकिन फिर भी एक जैसे नहीं हो क्योंकि एक नीचे जा रहा हो एक ऊपर जा रहा है दोनों बिल्कुल एक जैसे लगोगे कोई तो फर्क नहीं होगा क्योंकि सीढ़ी तो पंद्रहवीं होगी स्थान तो वही होगा लेकिन फिर भी गहरे में फर्क एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है दिशा में फर्क उन उन्मुखता भिन्न भिन्न है जब मन देहोन्मुख होता है तो संसार और जब मन आत्मानुमुख हो जाता है रामोन्मुख हो जाता है तो संन्यास तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि संसारी और सन्यासी बिल्कुल एक जैसा लगे एक ही सीढ़ी पर खड़ा हुआ मालूम पड़े फिर भी अगर उनकी दिशाएं अलग हैं उनकी आंखें अगर अलग दिशाओं में देख रही तो वे भिन्न हैं, मौलिक रूप से भिन्न हैं। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि जब तक हम मन को स्वस्थ न कर ले तब तक शरीर की बहुत सी बीमारियां ठीक हो ही नहीं सकती इसलिए पश्चिम में एक नए तरह की चिकित्सा पैदा हो रही साइकोसोमेटिक शरीर और मन दोनों का इलाज साथ साथ होना चाहिए और शरीर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मन का इलाज बीमारी अगर मन में हो और शरीर पर केवल उसकी छाया पड़ती हो तो तुम छाया को पहुंचते रहो मिटाते रहो इससे कुछ भी ना होगा मन से हट जाए तो शरीर तक्षण स्वस्थ हो जाएगा तो इस कहानी का पहला तो यही अद्भुत अर्थ कि यह जो रोहिणी है यह अत्यंत अहंकारी रही होगी अहंकार स्त्री को होता है तो रूप का होता है आदमी को अहंकार होता है तो नाम का होता है दो ही अहंकार है नाम रूप इसलिए माया के सारे संसार का हमने एक ही अर्थ किया है नाम रूप रूप का अर्थ होता है देह नाम का अर्थ होता है सूक्ष्म मन मनुष्य का अगर वो पुरुष है तो बहुत लगाव होता नाम से प्रतिष्ठा पद पदवी धन yes, ज्ञान त्याग कहीं नाम स्त्री का आग्रह होता रूप पर सौंदर्य मुला न मुझसे बोला कि मुझे नौकरी मिल गई एक ब्यूटी पार्लर एक सौंदर्य प्रसाधन की दुकान में नौकरी मिल गई मैंने उसे उस दुकान के सामने खड़ा कई बार देखा तो पूछा कि तू वहां खड़ा ही तो रहता नौकरी क्या मिली बाहर खड़ा रहता उसने कहा यही मेरी नौकरी फिर भी मैंने कहा क्या है, मैं जब देखता हूं वहीं खड़ा है बाहर। तो उसने कहा काम मेरा यह है कि जो स्त्रियां सौंदर्य प्रसाद के लिए आती है जब वो भीतर जाती है तो मेरा काम है उपेक्षा दिख लाना नजर भी नहीं डालना देखने ही नहीं कि कौन जा रहा कौन आ रहा और जब वो सच धज के बाल ठीक करवा के बाहर निकलते हैं तो सीटी बजाना ये मेरा काम है ये मेरी नौकरी इससे दुकान खूब चल रही क्योंकि स्त्रियों को समझ में एक बात आ जाती कि अभी गई थी और ये आदमी देखा तक नहीं और अब बाल वाल संवार के बाहर आ रही तो सीटी बजा रहा वही आदमी तो जरूर सुंदर होकर लौटी स्त्री का सारा आकर्षण रूप में है इसलिए स्त्री को बहुत फिक्र नहीं होती नाम की इसलिए स्त्रियां कोई ऐसे बहुत काम नहीं कर दी जिनसे नाम मिले कि कोई बड़ी किताब लिखनी कि मूर्ति बनानी कि पेंटिंग बनानी कि महाकाव्य लिखना कि दुनिया की कोई ख्याति मिल जाए कुछ लेना देना नहीं स्त्री को सारा प्रयोजन है सौंदर्य से रोहिणी सुंदर स्त्री रही होगी स्त्री थी सौंदर्य पर उसकी पकड़ रही होगी और यह जो अहंकार हो जैसा भी हो अहंकार चाहे रूप का चाहे नाम का जहां अहंकार है वहां क्रोध है क्योंकि क्रोध का अर्थ ही होता है अहंकार को लगी चोट तुम सोचते हो कि तुम बड़े ज्ञानी हो किसी ने कह दिया कि क्या तुमने रखा ज्ञान में चोट लग गई तुम सोचते हो कि तुम बड़े सज्जन हो और किसी ने कह दिया कि काहे के सज्जन चोर बेईमान तुम सोचते हो साधु हो किसी ने कह दिया साधु तुमने सोचा कि सुंदर हो और किसी ने कह दिया सुंदर तो चोट लग गई तुम्हारी मान्यता को चोट लग जाए तो क्रोध पैदा होता है तुम्हारी मान्यता को जो साथ दे दे उस पर बड़ा लगाव आता है यही तो प्रशंसा से तुम इतने प्रशंसित होते हो कोई कह दे कि हां तुम जैसा सुंदर और कौन तुम बाग बाग हो जाते हो तुम्हारी सब पखड़ियां खिल जाती तुम खुश हो जाते हो किसी ने तुम्हारे अहंकार को फुसलाया राजी कर लिया कुरूप से कुरूप स्त्री को भी कह दो कि तुम सुंदर हो तो वो भी इंकार नहीं करेगी वस्तुता वो कहेगी कि तुम्हें पहली दफा पारखी मिले अब तक कोई पहचान ही ना पाया मैं तो जानती ही थी लेकिन पारखी चाहिए ना हीरे तो पार्खी होते तो पहचानते तुम बुद्धू से बुद्धू आदमी से कह दो कि तुम बुद्धिमान हो बड़े बुद्धिमान हो तो वो भी नहीं कहता कि देखो नाहक चापलूसी मत करो मैं तो बुद्धू वो भी नहीं कहेगा पागल से पागल को कह दो कि तुम जैसा जागरूक शांतचित्त आदमी और कहा है, वो भी अंगीकार करता है अहंकार के अनुकूल जो पड़ता है वो हम स्वीकार करते और अहंकार को जो भरता है उसको हम मित्र कहते हैं यद्यपि वो है तो शत्रु क्योंकि वो तुम्हें उस जगह ले जा रहा है जहां से तुम बुरी तरह गिरोगे जहां से ऐसे गिरोगे कि फिर संभलना मुश्किल हो जाएगा वो तुम्हें ऐसी जगह उठा रहा है जहां से गिरना सुनिश्चित है अहंकार पर कोई भी थिर होकर रह नहीं सकता वो जगह बारीक है तुम्हें संभाल ना पाएगी वहां से तुम गिरोगे और आज जितने अहंकार से तुम्हारी तृप्ति हुई कल और तुम मांगोगे और ज्यादा और ज्यादा आखिर कब तक यह होगा एक घड़ी आएगी कि तुम अपने ही अतिशय से गिरोगे बुरी चोट खाओगे जो जितने ऊपर अहंकार की चोटी पे चढ़ेगा उतनी ही बड़ी खाई में गिरने का खतरा मोल ले रहा है आज नहीं कल कल नहीं परसों गिरती आने वाली है और तुम चकित हो कि जिन्होंने प्रशंसा की थी वही निंदा में मुखर हो जाते वो बदला लेंगे जब प्रशंसा की थी तब भी बेमन से की थी तब भी करनी पड़ी थी कोई प्रयोजन थी कोई प्रयोजन था इसलिए की थी तुमसे कुछ लाभ था तुमसे कुछ निकालना था इसलिए की थी बदला तो लेंगे कोई भी प्रशंसा प्रशंसा की तरह थोड़ी करता है उसका कोई प्रयोजन उसे तुम्हारा शोषण करना है उसका काम निपट जाएगा तो वही बदला लेगा जिसने तुम्हें आकर खूब आह्लादित किया था वही तुम्हें गालियां देगा तब दिल को और भी चोट लगेगी अपने ही पर हो गए ऐसा लगेगा मित्र शत्रु हो गए ऐसा लगेगा और कहावतें कहती दुनिया की कि जिसके साथ नेकी करो वही बदी करता है नेकी इत्यादि तुमने की भी नहीं उसने तुम्हारी प्रशंसा की थी तुमने कुछ उस प्रशंसा के कारण कर दिया था वो नेकी नहीं थी वो सिर्फ सौदा था और उस आदमी को तुम्हारी प्रशंसा करनी पड़ी थी तुम्हारे सामने झुकना पड़ा था इसलिए वो तुम्हें कभी क्षमा तो कर नहीं सकेगा वो इसका बदला तो लेगा जब भी अवसर आ जाएगा ठीक समय होगा वो बदला लेगा तो रोहिणी को रूप का दंभ था रूप के दंभ के कारण बहुत चोटें लगी होंगी क्रोधित होती थी अगर तुम्हें चोटें लगती हो तो एक बात ख्याल में ले लेना चोट लगने का लक्षण अर्थ यही कि तुम्हारे भीतर अहंकार का घाव बहुत गहरा है जरा सी बात भी अखर जाती अगर तुम्हारे मन में सम्मान की इच्छा है और अपमान से बचने का भाव है तो तुम अहंकार का पोषण कर रहे हो फिर इन क्रोध और अहंकार के बीच में उसे छविरो हो गया चेहरा विकृत हो गया मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि चमड़ी की रोग तो निन्यानबे प्रतिशत मानसिक होते सभी रोग नब्बे प्रतिशत मानसिक होते हैं लेकिन चमड़ी के रोग तो निन्यानबे प्रतिशत मानसिक होते क्योंकि चमड़ी बड़ी संवेदनशील है और चमड़ी हमारी सबसे बड़ी इंद्री है कान छोटा सा है कान पर चोट करनी हो तो निशाना ठीक ठीक लगाना पड़े तो ही चोट होगी आंख छोटी सी है आंख पर चोट करनी हो तो निशाना ठीक लगना चाहिए जीभ भी छोटी सी है लेकिन चमड़ी तुम्हारे पूरे शरीर को घेरे हुए यह तुम्हारी सबसे बड़ी इंद्री है, इस की इंद्री सबसे बड़ी इंद्री इस पर चोट बड़ी आसानी से लग सकती है निशाना लगाने की जरूरत ही नहीं इसलिए मन की चोटें आंख पर भी लगती हैं कान पर भी लगती हैं जीभ पर भी लगती हैं लेकिन वो तो उनकी मात्रा बहुत छोटी छोटी है लेकिन शरीर की चमड़ी का फैलाव बहुत है उस फैलाव के कारण चमड़ी पर सर्वाधिक मन की चोटें पड़ती हैं और चमड़ी का कोई भी रोग किसी इलाज से ठीक नहीं होता लेकिन मानसिक इलाज से ठीक होता है चमड़ी इस अर्थ में भी विचारणी है कि तुम्हारी और जो इंद्रियां हैं वो चमड़ी के ही विशिष्ट रूप हैं कान है क्या चमड़ी का ही एक विशिष्ट रूप है और आंख है क्या आंख भी चमड़ी का ही एक विशिष्ट रूप है चमड़ी ने ही अपने एक हिस्से को देखने में कुशल बना लिया है वो आंख हो गई और चमड़ी ने ही एक दूसरे हिस्से को स्वाद लेने में कुशल बना लिया है वो तुम्हारी जीभ हो गई और चमड़ी ने ही एक दूसरे हिस्से को विशेषज्ञ बना लिया है नाक हो गई तुम्हारी सुगंध के लिए विशेषज्ञ ये एक्सपर्ट है ये चमड़ी की विशेषताएं लेकिन है सब चमड़ी के ही खेल बच्चा जब पहली दफे पैदा होता है मां के पेट में बढ़ता है तो पहले तो चमड़ी आती फिर चमड़ी में ही धीरे धीरे आंख उभरती फिर चमड़ी में ही धीरे धीरे कान उभरता फिर चमड़ी में ही जनिंद्री उभरती फिर चमड़ी में ही जीभ नाक सब उभरते जाते लेकिन सबसे पहले तो चमड़ी होती तो चमड़ी बहुत मूल है और इसलिए स्पर्श इस बड़ा महत्वपूर्ण है इसलिए जब हम किसी के प्रेम में पड़ते हैं तो तत्श करना चाहते हाथ में हाथ लेना चाहते गले से गले लगाना चाहते आलिंगन करना चाहते जब हम किसी के प्रेम में पड़ते हैं तो हम स्पर्श करना चाहते और जिससे हमारा प्रेम नहीं है उसके स्पर्श से हम बचते मनोविज्ञान ने इस पर काफी शोध की और उन्होंने पाया है कि लोग जिनसे बचना चाहते हैं अपने बीच और उनके बीच एक खास तरह की दूरी रखते ट्रेन में ही चाहे लोग खड़े कितनी ही भीड़ है तो भी तुम पाओगे हर आदमी अपने में सिकुड़ा खड़ा है दूसरे को छूना नहीं चाहता और जिससे तुम्हारा प्रेम नहीं है अगर उसे तुम छू लो तो तुम तत्ण क्षमा मांगते हो क्यों छू लेने का अर्थ हुआ कि तुमने उसकी सीमा रेखा में प्रवेश कर दिया जो कि नहीं करना चाहिए ट्रेसपास हुआ तुम दूसरे के घर में बिना आज्ञा मांगे घुस गए जिससे तुम्हारा प्रेम नहीं है उसको छू लेते तुम तत् क्षमा मांगते हो कि माफ करना भूल हो गई जान के नहीं किया है और अगर कोई पुरुष या कोई स्त्री तुम ट्रेन में खड़े हो और तुमसे सट के खड़ा हो जाए और क्षमा भी न मांगे और ऐसा भाव दिखलाए कि बड़ा प्रेम में तुमसे खड़ा है तो तुम अत्यंत नाराज हो जाते तुम अत्यंत क्रोधित हो जाते तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते इसलिए ट्रेन या बस में इकट्ठे खड़े हुए लोग भी इस तरह खड़े होते हैं कि अगर शरीर भी छू रहे हैं तो भी उनके मन नहीं छुपाते वो अपने कुछ सिकोड़े खड़े होते कम से कम इतना प्रदर्शन तो करते हैं कि हम तुम्हें छू नहीं रहे अगर छू रहा है शरीर तो मजबूरी है हम नहीं छू रहे और हम एक सीमा बांध के रखते तुमने देखा कभी किसी के साथ तुम बात खड़े, खड़े होकर बात कर रहे हो तो सदा तुम जांचोगे कि एक सीमा तक तुम उस आदमी को बर्दाश्त करते हो अगर वो उससे ज्यादा करीब आ जाए तो तुम पीछे हट जाते हो एक सीमा होगी समझो कि बारह इंच तो बारह इंच तक वो आदमी अगर तुम्हारे करीब आ जाए तुम्हें कोई चिंता नहीं पैदा होती कोई बेचैनी पैदा नहीं होती बारह इंच के भीतर आना शुरू हो जाए तुम्हारा बेटा हो तो ठीक तुम्हारी पत्नी हो तो ठीक तुम्हारा पति हो तो ठीक लेकिन जिससे तुम्हारा कोई गहरा नाता नहीं है कोई संबंध नहीं वो अगर बारह इंच या दस इंच के भीतर आने लगे तुम तत्क्षण पीछे हट जाओगे वहां तुम्हारी एक अज्ञात सीमा है चमड़ी का एक अज्ञात क्षेत्र है जहां तक उसकी तरंगे फैलती हैं उन तरंगों के भीतर कोई भी आ जाए तो हम पसंद नहीं करते अशिष्ट मालूम होती है ये बात स्पर्श की इंद्री बड़ी से बड़ी इंद्री है और हमारे पूरे शरीर को घेरे हुए इस स्पर्श की इंद्री पर मन के प्रभाव सर्वाधिक होते तुमने कभी एक बात देखी अगर बूढ़ा आदमी भी किसी जवान युवती के प्रेम में पड़ जाए तो उसकी चमड़ी पर एक रौनक आ जाती उसके चेहरे पर एक तरह की जवानी आ जाती जैसे दस साल उम्र कम हो गई पश्चिम में लोग अगर ज्यादा जी रहे हैं तो उन ज्यादा जीने में एक कारण यह भी है कि बुढ़ापे तक लोग प्रेम में पड़ते तो बुढ़ापे को सरकाते चले जाते क्योंकि चमड़ी बार बार जवान हो जाती पूरब के मुल्कों में लोगों की उम्र कम है क्योंकि एक बार तुम्हारा प्रेम हो गया किसी से फिर तुम स्थिर हो गए फिर बात खत्म हो गई फिर तुम्हारे जीवन में दोबारा प्रेम के माध्यम से चमड़ी के नए होने का कोई उपाय नहीं एक आदमी जिसके जीवन में कोई प्रेम नहीं हो उसके चेहरे को तुम गौर से देखो तुम एक तरह की धूल जमी हुई पाओगे एक तरह की उदासी और एक आदमी जिसके जीवन में प्रेम है तुम अचानक पाओगे एक तरह की त्वरा ताजगी अभी अभी जैसे नहाया हो एक गति गत्यात्मकता एक तेजस्वी था हमने तो महापुरुषों के आसपास आभा मंडल बनाया है बुद्ध की प्रतिमा हो कि कृष्ण की कि राम की हम आभा मंडल बनाते वो आभा मंडल अर्थपूर्ण है वो ये कह रहा है कि अब इनकी चमड़ी की जो आभा है मन के द्वारा उस आभा को कोई खंडन नहीं हो रहा है मन उसमें बाधा नहीं डाल रहा है इनकी आभा जैसी होनी चाहिए वैसी है इनके आसपास एक प्रकाश का वर्तुल्य जब साधारण प्रेम में आदमी के चेहरे पर आभा आ जाती है तो परमात्मा के प्रेम में तो आ ही जानी चाहिए जब साधारण प्रेम से आदमी जवान हो जाता है तो परमात्मा के प्रेम से तो सदा जवान रहना ही चाहिए इसलिए हमारी कथाओं में कोई उल्लेख नहीं कि राम बूढ़े हुए कि कृष्ण बूढ़े हुए कि बुद्ध बूढ़े हुए बूढ़े तो हुए लेकिन तुमने कोई बुद्ध की बूढ़ी प्रतिमा देखी तुमने राम की कोई बूढ़ी प्रतिमा देखी कि लकड़ी टेक के चल रहे हैं? बूढ़े तो निश्चित हुए होंगे ये तो कोई सवाल नहीं कि बूढ़े नहीं हुए बुद्ध के संबंध में तो साफ उल्लेख है कि बूढ़े हुए 80 साल के हुए कृष्ण भी अस्सी बयासी के हुए लेकिन हमने कोई चित्र भी नहीं बनाया उनके बुढ़ापे का क्योंकि हमने एक बात संभाल के रखनी चाहिए कि इनके भीतर कुछ ऐसा प्रेम घटा था कि एक अर्थों में ये जवान ही रहे इसलिए हमारे पास बूढ़े कृष्ण की कोई कथा नहीं बूढ़े बुद्ध की कोई कथा नहीं बूढ़े महावीर की कोई कथा नहीं ये सब बूढ़े हुए क्योंकि शरीर का धर्म है बूढ़ा तो होगा ही इन सब के बाल भी सफेद हुए होंगे लेकिन तुमने कोई प्रतिमा देखी या कोई चित्र देखा जिसमें बुद्ध के बाल सफेद नहीं क्योंकि हमने बुढ़ापे को स्वीकार नहीं किया हमने कहा यह बात हो नहीं सकती हो गई है तो शरीर पर हो रही लेकिन इनकी आभा सदा जवान थी हमने उस आभा पर ही ध्यान रखा ये चिर युवा थे। इनकी चमड़ी पर बुढ़ापे ने कोई सिकन्ना डाल ली इनका मन एक ऐसे शाश्वत जीवन से संयुक्त हो गया जहां बुढ़ापा आता ही नहीं तुमने सुना है कभी कि देवदूत बूढ़े होते कि स्वर्ग की अपसराए बूढ़ी होती नहीं वो सब जवान ही रहते हैं। वहां बुढ़ापा होता ही नहीं अर्थ इसका सीधा साधा है एक ऐसी भी घटना है जब मन आत्मा से जुड़ जाता जब तक मन शरीर से जुड़ा है तब तक तो सब होगा जो शरीर में हो रहा है लेकिन जैसे ही मन आत्मा से जुड़ गया शरीर में होता रहेगा लेकिन मन में अब कुछ भी ना होगा और जब मन में कुछ ना होगा तो हमने सारी कथाएं तो उसी गहराई की लिखी रोहिणी छवि रोग से पीड़ित हो गई अभिमानी रही होगी मानी रही होगी हो भाई बुद्ध का बड़ा भिक्षु है अनिरुद्ध के भी 500 सौ शिष्य थे अनिरुद्ध काफी महत्वपूर्ण शिष्यों में एक था वो गांव में आया है सारा गांव उसके दर्शन करने को आया है सारा परिवार गया और रोहिणी नहीं गई तो सोचा होगा अनिरुद्ध ने कि बहन को क्या हुआ आई क्यों नहीं खबर भिजवाई होगी आई भी तो पर्दा करके आई घूट बड़ा डाल लिया होगा उसने पूछा कि मुझसे घूंघट भाई से घूंघट भिक्षु से घूंगट यह बात क्या है तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया तो उसने सारी कथा कही उसने कहा कि मैं छवि रोग से पीड़ित मेरी छवि विकृत हो गई चेहरे पर फपोले पड़ गए हैं चमड़ी कुरूप हो गई है और मैं इस चेहरे को तुम्हें ना दिखाना चाहूंगी मुझे बड़ी लज्जा आती है। ये भी अहंकार है लज्जा भी अहंकार की ही छाया है लज्जा क्या जैसा है वैसा है लज्जा का अर्थ ही ये होता है कि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है जैसा मैं चाहता वैसा नहीं है और जैसा है वैसा मैं चाहता नहीं वैसा मुझे स्वीकार नहीं अंगीकार नहीं लज्जा में ही विरोध है जो तथ्य है उसका विरोध है और सपना और कल्पना कोई होना चाहिए था वो नहीं तो उसने कहा मुझे बड़ी लज्जा आती तुम तौर से सोचते हो कि लज्जालु व्यक्ति सज्जन होता वो भी अहंकारी होता लज्जा साधु को होती ही नहीं इसलिए तो मीरा ने कहा सब लाज खोई परम साधु को कैसी लोकलाज लज्जा का तो अर्थ ही होता है कि अभी चल रही भीतर अहंकार की धारणा पूरब में हम कहते हैं हमारी स्त्रियां अत्यंत लज्जालु हैं और लज्जा को हमने गुण माना है पश्चिम की स्त्रियों में वैसी लज्जा नहीं तो हम सोचते हैं ये बात तो निर्लज इनमें कोई लज्जा नहीं लेकिन ऐसे तुम समझना लज्जा का मतलब अहंकार है पूर्व की स्त्रियां ज्यादा अहंकारी उन्हें अपने सील, सौंदर्य चरित्र सतित्व का बड़ा गहन घमंड पश्चिम की स्त्री इस अर्थ में सीधी सरल उसे कोई लज्जा नहीं अहंकार के ही साथ लज्जा आती वो अहंकार की ही सजावट है अहंकार पर ही सोना मर दिया तो हम खूब प्रशंसा करते हैं कि देखो फला आदमी कैसा लज्जा हम बुरे आदमी को कहते हैं बेशर्म अच्छे आदमी को कहते हैं शर्म वाला फिर मीरा क्या कह रही सब लोकलाज खोई सब शर्म खो दी सच्चा आदमी ना तो बेशर्म होता है ना सर्म वाला होता है सच्चा आदमी बस सच्चा होता है उसमें कोई लज्जा नहीं होती और ना निर्लज होता है निर्लज होने की भी कोई जरूरत ना रही वो भी लज्जा का ही रूप है वो भी लज्जा को तोड़ता है तब कोई निर्लज होता है लेकिन जिसके पास लज्जा है ही नहीं वो तोड़ेगा क्या बांस होगा तो बांसुरी बच सकती बांस ही ना होगा तो बांसुरी कैसे बचेगी एक ऐसी चित्त की दशा है जो लज्जा अतीत तो रोहिणी आई भी तो चेहरे पर घूंगट डालकर आई दूसरों से तो आदमी लज्जा करता ही अपनों से भी करता जितना अहंकार हो उतनी ही लज्जा बढ़ती चली जाती भाई को आई थी मिलने और भाई भी कोई साधारण भाई न था बुद्ध के बड़े शिष्यों में एक था पहुंचे हुए सिद्ध पुरुषों में एक था पूछा भाई ने क्या कारण कहा छवि रोग हुआ है फिर भाई ने कुछ और न कहा उस संबंध में उसने कहा तू एक काम कर इतने भिक्षु आए गांव में इनकी सेवा में लग एक बड़ा भवन बनाना है, ये दस हजार भिक्षु टिके कहा वर्षा आती करीब इनको रहने का इंजाम करना छप्पर लगवाना उसके पास रुपए भी न थे लेकिन भाई ने कभी कुछ इसके पहले कहा भी ना था माननी स्त्री रही होगी सब जेवर जवारात भेज दिए मान पर चोट पड़ गई होगी ये भी कहना सकी कि मेरे पास रुपए भी नहीं है इतना मैं कहा कर सकूंगी किया नहीं कर सकती थी तो भी किया लेकिन करने में डूब गई इस बात को ख्याल में रखना तुम्हारे जीवन के श्रेष्ठतम क्षण वे ही होते हैं जब तुम अपने को भूल जाते हो कुछ भी करने में भूल जाते हो चित्रकार चित्र बनाने में भूल जाता है या कि मूर्तिकार मूर्त बनाने में भूल जाता है या कि नर्तक नाचने में भूल जाता है या कि गीतकार गीत में भूल जाता है जब तुम भूल जाते हो किसी भी क्षण जहां तुम्हें विस्मरण हो जाता अपना उसी घड़ी जीवन में परम क्षण उतर आता जहाँ तुम अपने को भूले वहाँ अहंकार हट गया एक घड़ी को बादल छट गए सूरज निकला एक घड़ी को अंधेरा टूटा और रोशनी उतरी एक घड़ी को वर्षा हो गई तुम पर अमृत की इसलिए जीसस ने सेवा पर बहुत जोर दिया है सेवा का यही अर्थ है इतना ही अर्थ है कि तुम दूसरे में अपने को डुबा देना तो तुम्हारे जीवन में थोड़ी देर को निर अहंकारिता की भावदशा पैदा होगी उससे स्वाद लगेगा और जब तुम्हें यह पता चल जाएगा कि क्षण भर को भूलने में इतना स्वाद आता है इतनी मिठास तो तुम फिर सदा के लिए अहंकार छोड़ देना चाहोगे चाहोगे ही यह तर्क युक्त होगा स्वाद लग जाए तो तुम फिर चाहोगे कि पूरा ही स्वाद मिल जाए जब अहंकार भुलाने में इतना रस है तो अहंकार को बिल्कुल गिरा देने में कितना रस न होगा लग गई काम में खड़ी रहती होगी भरी धूप में भू ली गई अपने रूप को भू ली गई अपने मान को भू ली गई अपनी बीमारी को चिकित्सक भी कहते हैं कि जो आदमी अपनी बीमारी को नहीं भूल पाता उसकी बीमारी ठीक होना असंभव हो। इसलिए अगर कोई आदमी बीमार है तो जो पहली बात चिकित्सक चाहता है वो ये कि वो किसी तरह सो जाए बीमार आदमी अगर सोए ना तो इलाज हो नहीं सकता क्योंकि वो भूलते ही नहीं वो खरोद खरोद के बीमारी को देखता रहता है तुम्हारे पेट में दर्द है तो तुम बार बार बार बार वहीं-वहीं जाते तुम्हारे जाने से दर्द पर चोट पड़ती और घाव बड़ा होता जाता है तुम्हें भूलना जरूरी है। मैंने सुना है बनट साह फोन किया अपने डॉक्टर को कि मेरे हृदय में बड़ी तेज धड़कन है बहुत घबराहट है ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक आप जल्दी आए कोई आधी रात की बात चिकित्सक आया सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आया ऊपर आती से उसने एकदम से अपना बैग नीचे पटक दिया और आराम कुर्सी पे आंख बंद करके पड़ गया बनरसा ने कहा क्या हुआ उसने कहा मालूम होता हार्ट अटैक बूढ़ा चिकित्सक था बनरसा तो भूल ही गए अपने हार्ट अटैक को बिस्तर पर लेटा था एकदम उठाया कि कहीं मर न जाए हवा की पंखा किया पानी पिलाया पूछा कि अब कैसी तबियत है कोई दस मिनट बाद उसने कहा बिल्कुल ठीक वो उठ के चलने लगा तो उसने कहा मेरी फीस तो बनरसा ने कहा कि फीस फीस तो मुझे मांगनी चाहिए उस डॉक्टर ने कहा मुझे कुछ हुआ नहीं कोई हार्ट अटैक वगैरह ये तो तुम्हें तुम्हारी बीमारी बुलाने के लिए अब देखो तुम भले चंगे हो बिल्कुल पहले बिस्तर पे पड़े थे तुम्हारे सामने किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो तुम भूल ही जाओगे कि तुम्हें कुछ तकलीफ हो रही बनरसा उठ गया दस मिनट में भूल ही गया सब अपनी बात अक्सर ऐसा हो जाता है कि जब भी तुम किसी दूसरे में लीन हो जाते हो तुम अपने को भूल जाते हो और बीमारी दूर ही तब होती जब तुम अपने को भूल जाते बीमारी अगर बचानी हो तो भूलना मत इसलिए कुछ लोग बीमारी को बचाने में बड़े कुशल होते हैं वो भूलते नहीं सुबह से शाम तक बीमारी बीमारी की बात करते जब मौका मिलेगा तब बीमारी की बात करेंगे जो मिल जाएगा उससे बीमारी की बात करेंगे ये जो हाइपोकॉन्ड्रिया इस तरह के जो लोग होते जो बीमारी में रस लेते इनको ठीक करने का कोई उपाय नहीं कोई उपाय ही नहीं क्योंकि ये बीमारी को कुरेतते जाते हैं, ये घाव को सूखने नहीं देते ये घाव को फिर फिर खोल लेते महीनों लगे होंगे गर्मी के दिन रहे होंगे क्योंकि वर्षा के लिए बुद्ध आए थे जल्दी ही वर्षा आने को होगी अषाढ़ के दिन करीब आते होंगे बादल गिरते होंगे जल्दी ही छप्पर डलवा देना था दस भिक्षुओं का इंजाम करना था रहने का रोहिणी बिल्कुल भूल गई होगी डूब गई होगी काम में कथा प्यारी है कहती है कि निन्यानबे प्रतिशत रोग दूर हो गया फिर भी वो बुद्ध के पास ना गई अभी भी एक प्रतिशत बचा था जाती जाती पूछ बची होगी हाथी निकल गया होगा पूछ बची होगी आखिरी छाया बीमारी की चेहरे पर रही होगी फिर बुद्ध ने उसे बुलवाया और बुद्ध ने पूछा उससे कि जानती हो यह किस कारण हुआ है उसने कहा नहीं बनते अनिरुद्ध ने इलाज कर दिया बिना उसे बताए अनिरुद्ध अद्भुत चिकित्सक रहा होगा बिना कुछ कहे इलाज कर दिया साथ कहने से गड़बड़ भी हो जाती साथ कहने से सचेतन हो जाती रोहिणी फिर शायद इतनी आसानी से इलाज ना हो पाता कई बार चिकित्सक को तुम्हें बिना बताए इलाज करना होता है तुमने देखा ना चिकित्सक जब प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो तुम पढ़ नहीं पाते वो एकदम जरूरी है तुम ना पढ़ पाओ तुम पढ़ लो तो इलाज होने में मुश्किल पड़ जाए क्योंकि कभी कभी तो ऐसी चीजें लिखता है जो तुम जानते ही हो इनमें कुछ इन रखा क्या तुम खुद ही जानते हो इसलिए एलोपैथी लैटिन और ग्रीक नाम चुनती दवाइयों की एकदम उचित अगर तुम्हारी भाषा में नाम हो तो तुम कहोगे अरे समझो कि अजवाइन का सत्य वो लैटिन और ग्रीक में हो तो तुम जाके पांच रुपया या दस रुपया दे आते हो केमिस्ट को वो अगर हिंदी में हो तुम दोआना देने को राजी ना हो और अजवाइन का सत्य अजवाइन के सत्य से कहीं कोई ठीक हुआ है ये तो बड़े बूढ़े घर में कहते रहे ये पत्नी तुम्हारी कह रही थी कि अजवाइन ले लो पेट में दर्द है गैस है फलना का अजवाइन ले लो उसकी तुमने सुनी भी नहीं थी अजवाइन ली भी थी तो कोई परिणाम भी ना हुआ था लेकिन ये डॉक्टर का नाम बड़ी डिग्री बड़ा तख्ती बड़ी भीड़ इसके बैठक खाने में दो घंटे तक प्रतीक्षा यह सब दवा का हिस्सा है फिर इसका प्रिस्क्रिप्शन इसकी लिखावट पढ़ने में नहीं आती मुल्ला नसुद्दीन मुझसे कह रहा था कि डॉक्टर ने जो मुझे प्रिस्क्रिप्शन दिया था बड़ा काम आया मैंने पूछा क्या काम आया उसने कहा दवा तो उससे ले ही ली दो महीने तक रेल में सफर किया बता बता के कि ये पास है क्योंकि तो कोई उसको पढ़ नहीं सकता तो वो चेकर भी कुछ कहे नहीं कि ठीक है झंझट मेटा वो तो बड़े काम की चीज है उसको जहां भी झंझट आती मैं बता देता हूं एकदम उसको कोई पढ़ तो सकता नहीं और कोई ये मानने को राजी है नहीं कि पढ़ नहीं सकता इसलिए कहता बिल्कुल ठीक है आगे बढ़ो तुम अगर उसको फिर से डॉक्टर के पास ले जाओ तो शायद तुम्हारा डॉक्टर भी उसे ना पढ़ सके अनिरुद्ध ने ठीक ही किया कि कहा नहीं चुपचाप एक प्रक्रिया बता दी मेरे पास लोग आते हैं कोई कहता क्रोध से परेशान है मैं कहता हूं ठीक क्रोध की तुम फिक्र न करो ध्यान करो उनको अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो तो आए थे क्रोध के लिए और मैं कहता हूं ध्यान करो वो समझते हैं कि उनकी बीमारी को तो मैंने छुए ही नहीं तुम्हारी क्रोध की बीमारी को छूने की जरूरत ही नहीं है तुम अगर किसी तरह ध्यान में उतर जाओ थोड़ी देर अपने को भूलने लगो विस्मरण करने लगो नाच में गीत में गान में ध्यान में भक्ति में भाव में क्रोध की क्षमता अपने आप छीन हो जाएगी कोई आता कहता मुझ में बड़ा अहंकार प्रज्वलित दग्ध अंगारे की तरह क्या करूं कैसे बुझाऊं? मैं कहता हूं तुम ध्यान करो उसको भी बात ठीक नहीं लगती क्योंकि उसे लगता है कि वो तो इतनी बड़ी बीमारी लेके आया और मैंने उसे ऐसे टाल दिया था कि ध्यान करो वो सोचता है शायद मैंने टाल ही दिया और फिर उसे ये भी हैरानी होती कि कोई भी बीमारी लेके आओ मैं कहता हूं ध्यान करो कहीं सब बीमारियों की एक दवा हो सकती मैं तुमसे कहता हूं हो सकती क्योंकि सब बीमारियों के पीछे एक मन है और सब दवाओं के पीछे एक ध्यान है ध्यान यानी मन रहित दशा और तो क्या ध्यान का अर्थ होता है ध्यान रामबाण है उससे सब शत्रु मारे जाते हैं क्योंकि शत्रु के नाम कुछ भी हो सब मन के ही नाम है अनिरुद्ध ने ठीक किया कि रोहिणी को कहा कि तू जा इस काम में लग जा उसने उसकी बीमारी की चर्चा ही ना उठाई उसका विश्लेषण भी ना किया कभी कभी विश्लेषण महंगा पड़ जाता है मनोचिकित्सक विश्लेषण करते हैं तो बीमार को तीन तीन चार चार साल पांच पांच साल लग जाते रोज जाओ घंटे भर विश्लेषण चलता है साल मन का विश्लेषण चलता है फिर भी कुछ खास परिणाम होते ऐसा दिखाई नहीं पड़ता विश्लेषण थोड़ा जरूरत से ज्यादा हो गया निदान ही निदान चलता रहता है औषधि का मौके नहीं आता असली बात तो औषधि है निदान तो चिकित्सक कर ले अपने भीतर निदान की तुम्हें बताने की भी जरूरत नहीं अनिरुद्ध ने देख लिया होगा कि मामला क्या है अनुरु की बहन थी बचपन से जानता होगा कि असली रोग क्या है इसका असली रोग है रूप की आकांक्षा इसका असली रोग है दम्भ घमंड वही रोग इसे खाए जा रहा है यह अपने को भुला नहीं पाती ये अपने देह को नहीं भुला पाती उसने चुपचाप एक विधि दे दी यह काम ऐसा था कि कठिन था पैसा था नहीं पास गहने बेचने पड़ेंगे और गहना अगर कोई सुंदरी स्त्री बेचने को राजी हो जाए तो उसने अपने सौंदर्य को सजाने का आधा काम तो बंद कर दिया आखिर गहने का लोभ ही क्या था गहने में अर्थ ही क्या था वही अर्थ था कि ज्यादा सुंदर दिखे हीरे जवाहरात का सौंदर्य भी मेरे सौंदर्य में जुड़ जाए और मुझे चमकाए और दीप्तिवान करे अनिरुद्ध ने ऐसी तरकीब की कि सब गहने बिक गए शायद कीमती साड़ियां भी बेच दी होंगी तो उस रूप को सजाने का जो उपाय था वो तोड़ दिया अनिरुद्ध ने जल से काट दिया और फिर बड़ी बात यह कि यह काम ऐसा था जल्दी करना था वर्षा आती थी और बड़ा काम था और यह रोहिणी बिल्कुल उलझ गई होगी सुबह से शाम तक थकी मांदी काम में लगी रहती होगी रात बेहोश हो के पड़ जाती होगी सुबह फिर भाग के जाती होगी ये काम इतना बड़ा था बुद्ध द्वार पर खड़े थे वर्षा सिर पर आती थी इतना बड़ा काम उसके ऊपर आ पड़ा था उसे पूरा करके दिखलाना था पुरानी माननीय स्त्री थी इतना बड़ा दायित्व मिला था उसे पूरा करना ही है इस सब में भूल गई होगी तो बुद्ध ने जब वो बुद्ध के पास गई तब बुद्ध ने कहा जानती हो किस कारण हुआ नहीं बनते हम रोग से पीले थे और हम ही रोग के जन्मदाता हैं और हमें पता भी नहीं कि कैसे हम रोग को पैदा करते अब तुम इलाज भी कर लो तो क्या होगा अगर तुम रोग को पैदा करते ही चले जाओगे तो कितना ही इलाज करो कुछ हल ना होगा एक हाथ से इलाज करोगे दूसरे हाथ से रोग पैदा करोगे तो कब अंतिम परिणाम आने वाला है कभी नहीं लेकिन अब घड़ी आ गई थी अब एक प्रतिशत बीमारी बची थी अब विश्लेषण किया जा सकता है और इस सोई हुई स्त्री को जगाया जा सकता है बुद्ध ने यह मौके को देखकर कहा रोहिणी तेरे क्रोध के कारण तेरा क्रोध ही तेरे रूप पर कुरूपता बन गया है तुमने कभी देखा कि सुंदर से सुंदर व्यक्ति भी जब क्रोध करता है तो कुरूप हो जाता है काश तुम्हें पता हो कि तुम कितने कुरूप हो जाते हो जब तुम क्रोध करते हो और तुम कितने सुंदर हो जाते हो जब तुम प्रेम करते हो तो शायद तुम इसी कारण क्रोध करना छोड़ दो कभी आईने के सामने खड़े होकर क्रोध की मुद्रा बनाना क्रोध को जगाना बीभत्स चेहरा खड़ा करना और देखना कि क्या हालत तुम्हारे चेहरे की हो जाती अपना चेहरा तो क्रोध में दिखता नहीं इसलिए तुम्हें पता नहीं चलता कि क्रोध में जब तुम आते हो तो क्या तुम्हारी गति हो जाती कैसा नरक तुम्हारे चेहरे पर उतर आता है कैसी हिंसा कैसी हत्या तुम कैसे पशुवत् मालूम होने लगते हो तुम्हारी आंखें खून से भर जाती तुम्हारी मुठ्ठियां भिज जाती तुम्हारे दांत लगते ये पशु की अवस्था है तुम्हें पता है ना कि पशु जब क्रोध से भरता है तो दो ही काम कर सकता है एक तो अपने नखून अंगलियों से लौट सकता है इसलिए मुठ्ठियां बिज जाती और दूसरा अपने दांतों से चीड़फाड़ कर सकता है और तो कोई पशु के पास हथियार होते नहीं आज भी आदमी जब क्रोध करता है तो डार्विन सही है यही सिद्ध करता है तब तुम्हारी मुट्ठियां बिचने लगती तुम एकदम लोचने को तैयार हो जाते हो और तुम्हारे दांत काटने को तैयार हो जाते तुम गिर गए तल पर तुम आदमी न रहे क्रोध के क्षण में और स्वभावता उस अवस्था में अगर तुम्हारे चेहरे पर पास्विकता उभर आती एक हैवानी स्थिति बन जाती तो कुछ आश्चर्य नहीं काश तुम देख सको अपने चेहरे को क्रोध में लेकिन दूसरे देखते तुम दूसरों का देखते हो अपना कोई भी नहीं देख पाता अपना जो देखने लगे वो धीरे दीर धीरे मुक्त हो जाता उसे होना ही पड़ेगा तो कभी कभी आईने के सामने क्रोध में खड़े हो जाना क्रोध को उभारना एक कल्पना खड़ी करना एक नाटक खेलना अपने दुश्मन का स्मरण करना जिसको तुम मार ही डालना चाहते हो और सोचना कि मारने को बिल्कुल तत्पर हो गया हूं अब मेरी कैसी चित्त की दशा होगी और मन कैसा होगा हो और देखना अपनी तुम फिर कभी कर पाओ। फिर कभी करुणा का भाव जगा के भी देखना क्योंकि क्रोध के विपरीत है करुणा तब तुम अचानक पाओगे की तुम्हारे चेहरे में बुद्धत्व उभर आता है तुम्हारे चेहरे में छिपा हुआ बुद्ध प्रकट होने लगता है तुम्हारे चेहरे में कुछ एक अपूर्व प्रसाद भी छिपा है जैसा पशु छिपा है वैसा परमात्मा भी छिपा है जब तुम करुणा भर के खड़े होगे तब तुम अचानक अपने भीतर परमात्मा को प्रकट होते पाओगे उसकी तुम्हें जरा भी झलक मिल जाए तो तुम्हारे जीवन में क्रांति सुनिश्चित है बुद्ध ने कहा तेरे क्रोध के कारण यह अत्यंत क्रोध का फल है और इसीलिए देख कि करुणा से अपने आप दूर हो चला तुम ये दीन दरिद्र भिक्षुओं के लिए बिकारियों के लिए घर विहीन अनागरिकों के लिए इतनी आतुरता से छप्पर डाल रही है मकान बना रही है इस करुणा के कारण ये रोग अपने से दूर हो गया क्रोध के कारण पैदा हुआ था करुणा के कारण दूर हो गया क्रोध के कारण जो बीमारी है करुणा उसका इलाज है हिंसा के कारण जो बीमारी है प्रेम उसका इलाज है अहंकार के कारण जो बीमारी है विनम्रता उसका इलाज है लेकिन बुद्ध ने कहा पूरा दुख दूर नहीं हुआ क्योंकि करुणा तेरी अभी जागृत करुणा नहीं ऐसा तूने किया लेकिन सोए सोए किया अभी इसमें भी थोड़ा अहंकार बचा है थोड़ा सा अहंकार कि देखो कितना बड़ा काम कर रही है। कोई नहीं कर सका कपिल में वो मैं कर रही हूं अभी इसमें एक शुभ अहंकार जिसको कृष्णमूर्ति कहते हैं पायस इगोइज एक पवित्र अहंकार अहंकार तो अहंकार है चाहे कितनी पवित्र हो जहर तो जहर है चाहे कितना ही शुद्ध हो असली तो बात यह है कि जितना शुद्ध हो उतना ही खतरनाक होगा अशुद्ध जहर में उतना खतरा नहीं मुल्ला नसुद्दीन मरना चाहता था जहर ला के पी के सो गया सुबह बड़ा हैरान हुआ जब दूध वाले की आवाज सुनाई पड़ने लगी उसने कहा हद हो गई क्या यहां मर के भी दूध वाले आते हैं। और जब उसका बेटा और स्कूल जा रहा है और जब उसने पत्नी की आवाज सुनी तब तो वो चौंक के बैठ गया उसने कहा यह नहीं हो सकता क्यूँकी जिससे बचने को मैं मर रहा था अगर वो भी साथ आ गई तो मरने का फायदा क्या आंख खोल के सब देखा तो अपने कम रहा बड़ा नाराज हुआ भागा गया दुकानदार के पास जिससे जहर खरीद के लाया था कि क्या मामला दुकानदार ने कहा क्या करें हर चीज में मिलावट शुद्ध जहर आजकल मिलता कहां है ये कलयुग चल रहा है सतयुग की छोड़ो बड़े मिया शुद्ध चीज मिलती कहां है अशुद्ध जहर उतना खतरनाक नहीं है शुद्ध जहर की मात्रा थोड़ी भी होगी तो बहुत खतरनाक हो जाएगी यद्यपि जहर इतना शुद्ध है कि अब शरीर पर उसके परिणाम नहीं पड़ रहे क्योंकि शरीर पर तो अशुद्ध चीत के परिणाम ज्यादा पड़ते हैं इसलिए तुम फर्क देखना एक असात्विक अहंकारी का रोग शरीर पर प्रकट होने लगेगा और सात्विक अहंकारी का रोग शरीर पर प्रकट नहीं होगा उसको अगर देखना तुम्हें जरा गहरी आंखों से खोजना होगा वह भीतर होगा बड़ा सूक्ष्म होगा संसारी का अहंकार कोई भी पकड़ ले सन्यासी का अहंकार पकड़ने के लिए आंखें चाहिए भोगी का अहंकार कोई भी पकड़ ले त्यागी का अहंकार पकड़ने के लिए आंखें चाहिए बुद्ध ने कहा कि देख करुणा से लाभ तो हुआ लेकिन अभी करुणा तेरी सोई सोई मूर्छित है इसे जगा जाग के कर जो तू कर रही तेरा अहंकार सूक्ष्म होके मौजूद है अब इसे भी जाने दे और तब उन्होंने ये गाथाएं कही क्रोधम जहे विप जहे, मानम संोन शब्दत्म तम नाम रूपास्मिम नामम सज्जमिंचन नानुपंती दुखा यो वैपतिम कौधम रथम भारह सारथि ब्रूमी इतरोजना जकोधेन जिने कौधम साधु साधुना जिने जिने दानेन सच्चेन अलिक वादिन सच्चम भणे न कुछा याचितो एति तीहि ही, ही गच्छे देवान संति के क्रोध को छोड़े अभिमान को त्याग दे सारे संयोजनों के पार हो जाए इस तरह नाम रूप में आसक्त न होने वाले तथा अकिंचन पुरुष को दुख संतप्त नहीं करते जो चढ़े हुए क्रोध को भटक गए रथ की भांति रोक लेता है उसी को मैं सारथी कहता हूँ दूसरे तो केवल लगाम थामने वाले अक्रोध से क्रोध को जीते असाधु को साधु से जीते कृपण को दान से जीते और झूठ बोलने वाले को सत्य से जीते सच बोले क्रोध ना करे मांगने पर थोड़ा भी अवश्य दे इन तीन बातों से मनुष्य देवताओं के पास पहुंचता है ऐसी सूत्र में गाथाएं बुद्ध ने रोहनी को कही इनमें कुछ शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं उनको अलग ख्याल में ले लें क्रोध को छोड़े अभिमान को त्याग दे सारे संयोजनों के पार हो जाए सारे संयोजनों के पार हो जाए कल के लिए आयोजन बना के चाहिए सहज जिए जो होगा कल होगा जैसा होगा वैसा होगा हम तो मौजूद होंगे तो जो बन सकेगा कल कल कर लेंगे संयोजन न बना है अहंकार बड़ी योजनाएं बनाता है अहंकार कल के लिए बड़े सेतु बनाता है अहंकार कल में ही जीता है इसलिए जी ही नहीं पाता कल और परसों न केवल इस संसार में बल्कि परलोक में भी विचार रखता है कि कैसा कैसा इंसाम करना क्या पुण्य करूं क्या ना करूं ताकि परलोक में भी जगह परमात्मा के मकान के बिल्कुल बगल में मिले ये जो संयोजन है ये जो प्लानिंग है इसको बुद्ध कहते हैं ये बंधन है सहज होकर चाहिए तुम्हारे सारे संयोजन काल्पनिक लियो तोलसता कि मैं कहानी पढ़ रहा था एक गरीब आदमी एक बगीचे में ककड़ियाँ चुराने घुसा खूब ककड़ियाँ लगी थी अभी ककड़ियाँ उसने तोड़ी नहीं थी लेकिन ककड़ियों को देख के उसका मन बड़ी कल्पनाओं से भर गया उसने कहा कि अब आज तो गजब हो गया सारी ककड़ियाँ ले जाऊंगा बेच के जो पैसा आएगा उससे मुर्गियां खरीद लूंगा अंडे बेचूंगा अंडों से जो पैसे मिलेंगे तो एक भैंस खरीद लूंगा फिर दूध बेचूंगा फिर दही बेचूंगा फिर घी बेचूंगा फिर पैसे आते जाएंगे तो मैं भी इससे अगर दस गुना बगीचा लगा के ना दिखलाया, तो मेरा नाम मेरा नाम नहीं ककड़ियां ही ककड़ियां पैदा करूंगा और ये ध्यान रखना उसके मन में ख्याल आया है कि जिस तरह मैं चोरी करने आया हूं कोई अगर चोरी करने आ गया तो तो उसने कहा ध्यान रखना इस तरह का मेरे बगीचे में ना चलेगा अब वो सोचने लगा जोर जोर से यह भी हो सकता है चोरी हो जाए उसने कहा इस तरह मेरे बगीचे में ना चलेगा पहले पहलेदार रख दूंगा और रख ही नहीं दूंगा पहरेदार क्योंकि पहरेदारों का आजकल क्या भरोसा है खुद ही मिल जाएं चोरों से तो बीच बीच में जाके चिल्ला के आवाज देता रहूंगा सावधान होशियार रहना इतने जोर से निकल गई ये बात सावधान होशियार रहना कि वो माली आ गया बाग ये पकड़े गए बुरी तरह ककड़ी अभी तोड़ी भी न थी संयोजन बहुत कर लिया संयोजन जरूरत से ज्यादा हो गया संयोजन में जीता है संसारी मन संयोजन के बिना जीता है संन्यासी मन संन्यास यानी सहज होकर जीना जो चढ़े हुए क्रोध को भटक गए रथ की भांति रोक लेता है उसी को मैं सारथी कहता हूं बुद्ध कहते हैं क्रोध न आया क्रोध की परिस्थिति न बनी और तुमने क्रोध न किया ये थोड़ी कोई गुण है किसी ने गाली ना दी तो तुमने क्रोध न किया किसी ने बुरा भला ना कहा तो तुमने क्रोध नहीं किया तो यह थोड़ी कोई गुण है चढ़े हुए क्रोध को जो भटक गए रक्त की भांति रोक लेता उसी को मैं सार्थी कहता हूं किसी ने गाली दी और तुमने क्रोध ना किया किसी ने जूता फेंक दिया और तुमने क्रोध न किया जो चढ़े गए क्रोध को भटक गए रथ की भांति रोक लेता है उसी को मैं सार्थी कहता हूं दूसरे तो केवल लगाम थामने वाले कभी कभी ऐसा होता ना तुम्हारा छोटा बेटा भी रथ में बैठा हो और लगाम थाम लेता है रथ तो चले गए कभी कभी तुम्हारी कार में बैठा हो तो स्टीरिंग व्हील संभाल लेता है हालांकि तुम बिल्कुल नहीं छोड़ देते तुम पकड़े रहते हो हिसाब रखते हो मगर वो थाम कर बड़ा मजा हो लेने लगता है मगर वो सिर्फ लगाम थामने वाला है अर्चना जाएगी तो उससे कुछ गाड़ी संभालने वाली नहीं है संभालनी तुम्हें ही पड़ेगी वो कोई सारथी नहीं है तो बुद्ध कहते हैं अक्रोध को क्रोध से जीते साधु को साधु से जीते असाधु को हमारे भीतर क्रोध पड़ा है उसे अक्रोध से जीतना और हमारे भीतर असाधु पड़ा है उसे साधु से जीतना और हमारे भीतर कृपणता पड़ी है उसे दान से जीतना और हमारे भीतर झूठ पड़ा है उसे सच से जीतना ऐसा जो करने में सफल हो जाए वो मनुष्य देवताओं के पास पहुंच जाता है वो मनुष्य देवता हो जाता है उस मनुष्य के भीतर भगवत्ता प्रकट होने लगती है दूसरी कथा राजग्रह के श्रेष्ठी की पूर्णा नामक एक दासी थी एक रात वह धान कूटती हुई पसीने से भींग बाहर आकर खड़ी हो गई आधी रात थकी मांी अपने प्रेमी की प्रतीक्षा कर रही थी प्रेमी को आता न देख बड़ी दुखी भी होने लगी थकी मांदी भी थी और कामातुर भी प्रेमी को आता ना देख स्वाभाविक था कि उसके मन में दुख पैदा हो दिन भर धान कूटती रही इसी आशा में कि रात प्रेमी आएगा चिंता के कारण सो भी न सकती थी दो चार बार बिस्तर पे भी गई फिर लौट लौट बाहर आ गई कि कहीं ऐसा न हो कि मैं नींद में सो जाऊं और प्रेमी आए और द्वार पर दस्तक दे और मुझे सुनाई भी न पड़े थकी मांडी इतनी हो कि अगर डूब गई नींद में तो दस्तक सुनाई न पड़ेगी तो बार बार लौट के बाहर आ जाती तभी उसने देखा कि पास के आम्रकुंज में जहां बुद्ध का निवास था जहां बुद्ध ठहरे थे जहां बुद्ध का विहार चल रहा था और उनके हजारों भिक्षु ठहरे हुए थे उसने देखा अनेक भिक्षु शांत बैठे हैं अनेक भिक्षु खड़े हैं अनेक भिक्षु चल फिर रहे हैं उसे बड़ी हैरानी हुई उसने सोचा इतनी रात गए ये भिक्षु यहां क्या कर रहे हैं क्यों जाग रहे हैं उसने सोचा मैं तो धान कूटती हुई जागी हूं ये क्यों जाग रहे हैं यह क्या कूट रहे हैं और उसने सोचा मैं तो अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करती जाग रही हूं ये किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं फिर हंसी और अपने आप ही बोली अरे सब भ्रष्ट हैं ढोंगी हैं पाखंडी ये भी अपने प्रेमी और प्रेसियों की प्रतीक्षा कर रहे होंगे अंथ आधी रात को जागने का क्या प्रयोजन दूसरे दिन सुबह भगवान उसके द्वार पर भिक्षाटन के लिए गए वह तो बहुत चौंकी भगवान को वह इंकार करना चाहकर भी इंकार न कर सकी पाखंडियों का ही गुरु है तो होना तो पाखंडी ही चाहिए इंकार तो करना चाहती थी लेकिन सामने खड़े हुए इस शांत मुद्रा व्यक्ति को इंकार कर भी न सकी तो उसने भगवान को किसी तरह भोजन कराया भोजनोपरांत भगवान ने उससे कहा पूर्ण क्यों तू मेरे भिक्षुओं की निंदा करती उसे तो भरोसा ना आया क्योंकि उसने यह बात किसी से कही ना थी वह बोली भंते निंदा मैं तो नहीं करती मैंने कब की निंदा भगवान ने कहा रात की सोच रात ने क्या सोचा था पूर्णा बहुत शर्मिंदा हुई और फिर उसने सारी बात कह सुनाई सास्ता ने उससे कहा पुण्य तू अपने दुख से नहीं सोई थी मेरे भिक्षु अपने आनंद के कारण जागते थे तू विचारों विकारों के कारण नहीं सोती थी मेरे भिक्षु ध्यान कर रहे थे निर्विचार के कारण नहीं सोते थे नींद और नींद में भेद है पूर्ण और जागरण और जागरण में भी यह नया जागना सीख पागल पुराना जागना कुछ बहुत जागना नहीं है सोए सोए तो सब गमाया ही गमाया अब कुछ कमा भी ले और तब उन्होंने यह गाथा कही सदा जागर मानानम अहोरतानु शिक्षण निब्बानम अधिमुत्तानम अत्यम गच्छनती आसवाह जो सदा जागरूक रहते हैं और दिन रात सीखते रहते हैं तथा निर्वाण ही जिनका एकमात्र उद्देश्य है उनके ही आश्रव नष्ट होते हैं पहले तो इस कथा को ठीक से समझ लें पहली बात हम दूसरों के संबंध में वही सोचते हैं जो हम अपने संबंध में जानते हैं स्वाभाविक भी है और तो हमारे पास नापने का कोई मापदंड भी नहीं तो चोर सारे संसार को चोर की तरह देखता है और साधु खोजता भी है तो असाधु को नहीं खोज पाता क्रोधी सारे संसार में क्रोधी ही देखता है और बेईमान बेईमान ही देखता है क्योंकि हम जो देखते हैं वो हमारा दृष्टिकोण का ही प्रतिफलन ऐसा समझो कि जैसे जगत तो दर्पण है हम अपना ही चेहरा देख लेते हर चेहरे में अपना ही चेहरा देख लेते दूसरे का चेहरा देखने की कुशलता दूसरे का चेहरा जैसा है वैसा देखने की कुशलता तो केवल जागरूक पुरुषों में हो सकती है सोए सोए नींद से भरे बेहोश हम देखना भी चाहें दूसरे का चेहरा तो हम देख नहीं सकते हमारी आंखें धारणाओं से बंधी और हमारी आंखों पर बड़ा धुआं है अब ये स्त्री अपने प्रेमी की कामातुर होकर प्रतीक्षा कर रही है ये जानती है कि आधी रात जागने का क्या कारण ये भिक्षु क्यों जाग रहे हैं इसे तो कभी सपने में भी ख्याल ना आया होगा कि जागने का कोई और कारण भी हो सकता है ये क्यों जाग रहे है? ये भी जरूर मेरी तरह किसी उलझन में पड़े सो नहीं पा रहे इनको भी कोई चिंता पकड़े हुए है कोई बेचैनी इनके ऊपर भी सवार है कोई भूत इन्हें भी सता रहा है जैसे मुझे सता रहा है तो सोचा उसने ये सब पाखंडी अरे ढोंगी भ्रष्ट ख्याल रखना जब तुम दूसरे के संबंध में कोई निर्णय लो तो तुम अपने संबंध में खबर देते तुम जो निर्णय दूसरे के संबंध में लेते हो वो दूसरे के संबंध में सही हो ना हो तुम्हारे संबंध में निश्चित ही सही होता दूसरे के संबंध में निर्णय लेने से सावधान रहना लेना ही मत इसलिए जीसस ने कहा जज ई नाट दूसरे के संबंध में न्यायाधीश ही मतपन्न तुम हो कौन दूसरे के भीतर क्या घट रहा है तुम्हें कहां पता तुम्हें अपने भीतर क्या घट रहा है इसका भी पता नहीं चलता है तुम अपने ही भीतर नहीं गए तुम दूसरों के भीतर जाने की बात ही मत सोचो मगर यह होता है जहां हम हैं उस ऊपर हम किसी को मान नहीं सकते इस अहंकार को बड़ी चोट लगती ये पूर्णा दासी ये कैसे मान सकती कि इससे ऊपर भी कोई मनुष्य का रूप हो सकता है आधी रात को लोग ध्यान भी करने के लिए जाग सकते हैं ये तो बात ही उठती नहीं ध्यान करने ध्यान तो उसने कभी किया नहीं ये ध्यान सब तो कोरा है इसमें तो कुछ अर्थ नहीं यहां लोग आ जाते वो लोगों को यहां ध्यान करते देखते संन्यासियों को उन्हें भरोसा नहीं आता वो सोचते सब पागल हो गए स्वाभाविक पागल ही हो गए होंगे क्योंकि उन्होंने तो ऐसा कभी किया नहीं एक बात पक्की है कि वो जानते हैं ऐसा वो तभी करेंगे जब पागल हो जाएंगे इसलिए वो सोचते हैं कि ये पागल हो गए इस निर्णय में वो अपने संबंध में सूचना दे रहे हैं। ये तो वो मान ही नहीं सकते कि लोग किसी आनंद में डूबकर रसलीन होकर नाच रहे वो तो यही मान सकते हैं कि, कि किसी ने सम्मोहित कर लिया होगा हिप्नोटाइज कर दिया होगा बेचारे उनको बड़ी दया आती फिर वो ये भी नहीं मान सकते कि मनुष्य उनसे ऊपर जा सकता है कोई भी मनुष्य उनके ऊपर जा सकता है इसलिए जब भी उनको खबर मिलती कोई मनुष्य ऊपर गया वो तत्क्षण उसकी निंदा में तत्पर हो जाते निंदा के द्वारा वो अपने अहंकार की सुरक्षा करते हैं निंदा के द्वारा वो उस मनुष्य को नीचे ले आते अपने से जब तक नीचे ना ले आए तब तक उन्हें चेन नहीं बेचनी रहती कोई उनसे आगे निकल गया ये तो बर्दाश्त के बाहर है वे ही श्रेष्ठतम है दूसरे उनसे निकृष्टी हो सकते उनसे पीछे ही हो सकते तो ये दासी सोचने लगी सब पाखंडी सब ढोंगी ये रात जाग के क्या कर रहे हैं दूसरे दिन भगवान ने उसके द्वार पर भिक्षाटन के लिए आके आवाज थी तो वो बहुत हैरान हुई रात ही तो उसने सोचा था और ये पाखंडियों का गुरु दरवाजे पर खड़ा है इंकार करना भी चाह लेकिन इंकार न कर सकी कभी ऐसे क्षण आते हैं जीवन में जब तुम्हारे अहंकार से निकली हुई आवाज किसी के व्यक्तित्व के प्रभाव में छीन पड़ जाती दब जाती टूट जाती चाहती तो यही थी कहना कि हट जाओ कहीं और जाओ कहीं और मांगो मैं इस पाखंड में सम्मिलित नहीं होना चाहती मैं क्यों दूं? मगर बुद्ध की मौजूदगी उनका वो सौम्य रूप उनका वो समत्व उनका वह प्रसाद उनके चारों तरफ बरसती हुई करुणा वो अपने बावजूद देने को मजबूर हो गई उसने सोचा कि दे ही दो चुपचाप विदा कर दो कौन झंझट करे कहीं कहीं उसे लगने लगा कि शायद आदमी ठीक हो ही उसी व्यक्ति को तुम गुरु जानना जो तुम्हारे बावजूद तुम्हें ठीक लगने लगे गुरु का इतना ही अर्थ होता है कि तुम तो इंकार ही करना चाहते थे लेकिन इंकार कर न पाए तुम्हारा पूरा मन कहता था कि भागो यहां से ये भी कहां की बातों में पड़ गए हो लेकिन फिर किसी चीज ने अटका लिया उलझ गए रुक गए भागना चाह के ना भाग सके ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए तो जानना कि गुरु मिल गया जिससे भाग के भी ना भाग सके जिससे छुड़ाने की अपने को सब चेष्टा की और सब चेष्टा व्यर्थ हो गई जिसके विरोध में सब सोचा लेकिन कुछ काम ना आया सब सोचा विचारा टूट टूट गया और जिसकी धारा तुम्हें खींचती ही गई बुलाती ही गई जिसकी आवाज तुम्हारे भीतर के कोलाहल को पार करके तुम्हारे भीतर आंतरिक केंद्र तक पहुंचने लगी तुम्हारे कोलाहल को पार करके भी जिसका स्वर संगीत सुनाई पड़ने लगा यद्यपि कठिनाई से क्योंकि कोलाहल है लेकिन जिसका संगीत सुनने को मजबूर होना पड़ा जिसके चरणों में तुम अपने बावजूद झुके वही गुरु है जिसके चरणों में तुम सरलता से झुक गए तुम्हे कोई अड़चन न आई वो कोई गुरु नहीं वो तुम्हारी मान्यताओं का परिपोषक होगा वो तुम्हारी धारणाओं का परिपोषक होगा वो पुजारी होगा पंडित होगा लेकिन गुरु नहीं तुम जैसा मानते थे वैसा ही वो भी मानता है तो तुम झुक गए तुमसे ज्यादा जानता है लेकिन तुमसे ज्यादा उसका अस्तित्व नहीं है शास्त्र ने ज्यादा पढ़े तर्क ज्यादा है बुद्धिमान ज्यादा है मगर है वहीं जहां तुम हो और तुम जैसा ही है मुसलमान मौलवी के सामने झुक जाता हिंदू ब्राह्मण के सामने झुक जाता जैन जैन मुनि के सामने झुक जाता यह झुकना कोई गुरु का पालेना नहीं है गुरु की तो पहचान ही यही जिसके सामने तुम्हें अपने बावजूद झुकना पड़े तुम नहीं झुकना चाहते थे लेकिन अब कोई झुका गया एक झोंका आया और तुम्हें झुक जाना पड़ा पूना ने किसी तरह भोजन कराया भोजनोपरांत भगवान ने उससे कहा पूर्णे क्यों तू मेरे भिक्षुओं की निंदा करती वह बोली बनते मैं और निंदा नहीं नहीं कभी नहीं मैं क्यों निंदा करूंगी भगवान ने कहा रात की सोच रात तूने क्या सोचा था पूना शर्मिंदा हुई और फिर उसने सारी बात कह सुनाई सा ने उससे कहा पूर्णा तू अपने दुख से नहीं सोती थी मेरे भिक्षु आनंद के कारण जागते थे तुम्हें पता है कि कभी कभी दुख की उत्तेजना में तुम नहीं सो पाते और कभी कभी आनंद की उत्तेजना अगर तुम्हारे जीवन में एक आण भी ऐसा आया है कि जब तुम आनंदित थे पुलकित थे तो क्या तुमने नहीं पाया कि नींद असंभव हो गई जो आनंदित है वो सोना भूल जाएगा जो दुखी है वो सोना चाहे भी तो भी सोना सकेगा और जो आनंदित है वो सोना भूल जाएगा इसलिए सन्यासी की धीरे धीरे नींद कम होती जाती कम करने को मैं नहीं कहता हूं मैं तुमसे कहता नहीं कि तुम नींद कम कर लेना लेकिन सन्यासी की नींद दीर धीरे धीरे कम होती जाती कृष्ण तो कहते हैं कि योगी जागता ही रहता है जब सारा संसार सोया होता है नींद की जरूरत दिर धीरे धीरे कम हो जाती जैसे जैसे तुम्हारे भीतर की चेतना जागरूक होने लगती है वैसे वैसे शरीर सो भी जाए तो भी तुम नहीं सोते हो और आधी रात से बेहतर समय ध्यान के लिए कोई हो नहीं सकता क्योंकि संसार का कोलाहल हट गया उपद्रवी सब सो गए सब राजनीतिक गहरी नींद में पड़ गए अब न कहीं कोई चुनाव चल रहा है न कहीं कोई उपद्रव है ना कोई शोर सवार है कुछ भी नहीं है सब सन्नाटा हो गया तो आधी रात से ज्यादा सुंदर कोई क्षण नहीं है, पृथ्वी सो जाती पौधे सो जाते पक्षी सो जाते उस सन्नाटे में जागने की बड़ी सुविधा है तो कुछ भिक्षुओं को उसने देखा बैठे हैं लेकिन जागे हुए कुछ धीरे धीरे चल रहे हैं कुछ खड़े ये क्या कर रहे हैं का दिमाग खराब हो गया संसारी जागता है ठीक चिंता बेचैनी इनको क्या हो रहा है अरे सब भ्रष्टि बुद्ध ने उससे कहा तू अपने दुख से नहीं सोती थी ये भिक्षु अपने आनंद के कारण जागते थे तू विचारों में डूबी थी चिंताओं में विकारों में ये ध्यान में डूबे थे ध्यान में नींद कहा नींद और नींद में भेद पूर्ण जब ध्यान सोता है तो भी सोता नहीं और तुम तो जागते भी हो तो क्या खाक जागते हो और जागरण और जागरण में भी भेद पूर्ण अब तू नया जागरण सीख आखिर बुद्ध ने इतनी करुणा क्यों की इस स्त्री पर ऐसा इसका कुछ पुण्य तो नहीं था निंदा ही की थी ना प्रश्न उठेगा क्यों बुद्ध इसके द्वार गए क्या उस नगर में कोई और द्वार न था लेकिन तुम्हें एक मनोविज्ञान की बात स्मरण दिला देनी जरूरी है जिसके मन में निंदा उठी है उससे संबंध जुड़ गया जिसने इतना भी कहा है कि भिक्षु पाखंडी है उसने कुछ तो रस लिया और जिसके मन में घृणा है उसके मन में प्रेम पैदा किया जा सकता है लेकिन जिनके मन में घृणा भी नहीं उपेक्षा है उनके मन में प्रेम कभी पैदा नहीं किया जा सकता मैं भी तीन तरह के लोगों को जानता हूं एक जिनके मन में मेरे प्रति प्रेम है स्वभावतः उनको बड़ा सहारा दिया जा सकता है एक जो मुझसे नाराज है जिनके मन में मेरे प्रति विरोध है घृणा है उनको भी संभाला जा सकता है और तीसरे वे जिनको उपेक्षा है जिनको कुछ लेना देना नहीं उनके साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता बुद्ध का जाना सूचक है इस स्त्री ने कम से कम घृणा तो जाहिर की इसने कुछ तो किया अगर इसने उपेक्षा की होती तो बुद्ध ने द्वार पे दस्तक न दी होती इसने इतना तो श्रम उठाया कि कहा कि सब पाखंडी जरूरी है कि इसको जाके कहा जाए सब पाखंडी नहीं जरूरी है कि इसे जगाया जाए यह जाग सकती एक यहूदी फकीर ने किताब लिखी और जो यहूदियों का सबसे बड़ा धर्म गुरु था उसके पास भेजी जिसके हाथ भेजी उससे उसका एक बात ख्याल रखना वो जो भी कहे ख्याल रखना और आके मुझे बता देना वो युवक गया किताब लेके वो फकीर की किताब थी फकीर से धर्मगुरु नाराज था धर्मगुरु फकीरों से सदा नाराज रहे उस धर्मगुरु ने जैसे ही देखा कि किताब फकीर की उसने उसे उठा के दरवाजे के बाहर फेंक दिया उसने घटाओ इस किताब को भीतर मत लाओ क्या मेरे घर को अपवित्र करना लेकिन उस धर्मगुरु की पत्नी ने कहा ऐसी भी क्या बात हजारों किताबें अपने घर में ये भी रखी रहती और अगर फेंकना ही था तो इस आदमी के जाने के बाद फेंक सकते थे नहीं पढ़ना था तो नहीं पढ़ते कितनी किताबें पढ़ी हैं, जो तुमने कभी नहीं पढ़ी ये भी पढ़ी रहती मगर ऐसा असद व्यवहार करने की क्या जरूरत उस युवक ने ये सब बात सुनी वो लौटा फकीर को फकीर को उसने कहा कि धर्मगुरु ने तो किताब एकदम फेंक दी एकदम आग बबूला हो गया मुझे ऐसा लगा कि मुझ पर हमला न कर बैठे जैसे हाथ में अंगारा रख दिया हो लेकिन उसकी पत्नी बड़ी भली उसने कहा कि ऐसा ना करो किताब रख दो घर में इतनी किताबें हैं न पढ़नी हो मत पढ़ना कितनी तो हैं जो तुमने कभी नहीं पढ़ी और अगर फेंकना ही हो तो पीछे फेंक देना ऐसा असद व्यवहार क्यों करते हो वो फकीर उस युवक से बोला ना समझ उस धर्मगुरु को तो मैं किसी ना किसी दिन बदल लूंगा लेकिन उसकी पत्नी को बदलना असंभव उसकी पत्नी में उपेक्षा वो कहती पढ़ी रहने दो एक कोने में पड़ी रहेगी क्या हर जा इतनी किताबें पढ़ी ये भी पढ़ी रहेगी और फेंकना हो तो पीछे फेंक देना इतनी गर्मा गर्मी क्या फकीर कहने लगा ध्यान रख उस धर्म गुरु को तो मैं बदल लूंगा वो तो मेरे पीछे आज नहीं कल आ जाएगा इतनी गर्मा गर्मी है ना इतना गर्म नाराजगी तो यही नाराजगी प्रेम भी बन सकती है शत्रु मित्र बन सकता है मित्र शत्रु बन सकते हैं लेकिन जो तथस्थ हैं वो न तो मित्र बनते हैं, न शत्रु बनते हैं। बुद्ध उसके द्वार पर इसलिए गए और ये अपूर्व गाथा उन्होंने कही जो सदा जागरूक रहते हैं और दिन रात सीखते रहते हैं तथा निर्वाण ही जिनका एकमात्र उद्देश्य है उनके ही आश्रव नष्ट होते उनके ही पाप नष्ट होते उनका ही अंधेरा टूटता उनका ही अज्ञान गिरता है जो सदा जागरूक सदा जागर मानानम और जो दिन रात सीखते रहते जिनका शिष्यत्व पूर्ण है जो सीखने में चूकते ही नहीं दिन हो कि रात सुबह हो कि सांझ अपना हो कि पराया शत्रु हो कि मित्र कोई घृणा करे की प्रेम कोई गाली दे कि सम्मान जो सीखते ही रहते हैं जो हर चीज को अपने लिए शिक्षण में बदल लेने की कला जानते उसी का नाम तो शिष्य है मैंने तुमसे कहा गुरु वह जिसके सामने तुम्हें विवश अपने बावजूद झुकना पड़े और शिष्य वह जो हर स्थिति में सीख ले ऐसी कोई स्थिति ना हो जिसमें वो कहे इसमें सीखने को कुछ भी नहीं ऐसी स्थिति होती ही नहीं सभी स्थितियों में सीखा जा सकता है अहो रक्तानु सिक्खनम दिन हो कि रात सफलता हो कि असफलता जय हो कि पराजय जन्म हो कि मृत्यु अहो हर स्थिति में जो सीखता रहे जागा हुआ रहे, निर्वाण ही जिसका एकमात्र उद्देश्य जो किसी भी तरह हो शरीर और मन की सीमाओं से मुक्त होकर आत्मा के विशाल आकाश में लीन हो जाना चाहता है जो अपनी बूंद को सागर में गिराने को उत्सुक है ऐसा ही व्यक्ति अंधेरे के पार जाता है और आखिरी सूत्र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 प्रशंसा तो लोग मजबूरी में करते असली रस तो निंदा में ही पाते प्रशंसा भी लोग निंदा के आयोजन में ही करते सूर्य और चंद्र तक की निंदा करते किसी की निंदा करने से नहीं चुकते मेरी ही देखो कितनी निंदा चलती है भगवान ने कहा लेकिन मूढ़ क्या कहते हैं यह विचारणी नहीं और तब उन्होंने यह गाथा कही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 रस्सी में गधे को बांध के उसकी टांगों में रस्सी डाल के डंडा पेरो के कंधे पर रख के दोनों चले थोड़ी दूर गए थे कि फिर लोग मिल गए उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हूं? हो होश है हमने आदमी देखे गधे पे चढ़े मगर गधा आदमी पे चढ़ा नहीं देखा तुम कर क्या रहे हो ये पुरानी पंचतंत्र की कथा है